ओपरमात्म नम अथ तृतीय तीसराध्याय अर्जुनवाच जायसी चेतकता बुद्धिर्जनादन तत्कर्मणि घोरे मं निजयसी केशव या मिश्रेण वाक्य नुद्धि मोहयसी तदेकम येन अर्जुन बोले हे अगर आप कर्म से बुद्धि ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान वाच लोके स्म पुरा प्रोक्ता मयान घान योगे न सांख्या कर्म योगे नोगीना श्री भगवान बोले हे निष्पाप अर्जुन इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है व्याख्या योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं होने से समकक्ष हैं और दोनों का एक ही फल है यद्यपि कर्म योग में क्रिया की और सांख्य योग में विवेक की मुख्यता है तथापि फल में दोनों एक हैं। पूर्वक यहाँ भक्ति योग निष्ठा की बात नहीं कही गई है इससे सिद्ध हुआ कि कर्मयोग और ज्ञान योग ये दो ही साधन मान्य हैं उत्तर पक्ष ऐसा नहीं है कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं पर भक्ति योग साधक की अपनी निष्ठा न होकर भगवान निष्ठा है भक्ति योग में साधक भगवान पर निर्भर रहता है कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएँ हैं कर्मयोग में जगत की और ज्ञान योग में जीव की मुख्यता है जगत और जीव दोनों लौकिक हैं द्वामो पुरुषों लोके क्षरचाक्षर एवच गीता पंद्रह सोलह क्योंकि जगत जड़ और जीव चेतन ये दोनों विभाग हमारे जानने में आते हैं पर भगवान जानने में नहीं आते भगवान मानने के विषय हैं जानने के नहीं परंतु भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है क्योंकि इसमें भगवान की मुख्यता है जो जगत और जीव दोनों से उत्तम है उत्तम पुरुषस्तः परमात्मे गीता पंद्रह सत्रह न कर्मणा नकर्म पुरशो शुद्ध न तो संसना देव मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है व्याख्या जब तक साधक में क्रिया का वेग रहता है तब तक साधक के लिए निष्काम भाव भावपूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने आवश्यक हैं दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत हो जाता है और सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात बांधने वाले नहीं रहते केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर क्रिया का वेग शांत नहीं होता क्रिया का वेग शांत हुए बिना प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं होता प्रकृति से संबंध विच्छेद हुए बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती नहीं कश्चित क्षण पे कार्य तेहश कर्म सर्व प्रकृति जय कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म करवा लेते हैं व्याख्या प्रकृति का विभाग अलग है और स्वरूप का विभाग अलग है क्रिया मात्र प्रकृति विभाग में है स्वरूप अक्रिय है प्रकृति में श्रम है और स्वरूप में विश्राम है अतः जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक मनुष्य किसी भी अवस्था में छन मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता कर्मेन्द्रिया संयम्य या आस्ते मन सा स्मरण इंद्रियामूढ़ात्मा मिथ्याचार उचते जो कर्मेंद्रियों संपूर्ण इंद्रियों को रोक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है वह मूढ़ मूढ़ा मनुष्य मिथ्याचारी मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है व्याख्या दूसरे अध्याय में भगवान कह चुके हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य का पतन हो जाता है यहाँ लोगों को दिखाने के लिए बाहर से स्थिर होकर बाहर से स्थिर होकर बैठने वाले तथा मन से विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य को मिथ्याचारी कहा गया है वास्तव में भोग बुद्धि से बाहर से भोग भोगने और मन से उनका चिंतन करने में कोई अंतर नहीं है दोनों का अंतकरण पर समान प्रभाव पड़ता है एक दृष्टि से मन से भोगों का चिंतन करने से साधक का विशेष पतन होता है क्योंकि जिन भोगों की प्राप्ति नहीं होती या जिन भोगों को वह लोक मर्यादा से भोग नहीं पाता अथवा जिन भोगों को भोगने में वह असमर्थ होता है उनको भी वह मन से भोग सकता है यस्न्द्रिया मनसा नियम आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम अशक्त विशिष्यते परंतु हे अर्जुन जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्म इंद्रियों समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है याक्षा, फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के लिए कर्म करने वाला कर्मयोगी ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है आगे पाँचवें अध्याय में भी भगवान कर्म योग को ज्ञान योग से श्रेष्ठ बताएंगे गीता पाँच दो नियतम कर्मणः शरीर यात्रा न प्रसिद्धे कर्मण हम तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म करोकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा तो कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा यज्ञाथात कर्मण्यत्रोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौनते युक्त संग समाचार यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है इसलिए हे कुंती नंदन तू तो आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर व्याख्या जो कर्म दूसरों के लिए नहीं किए जाते प्रत्युत अपने लिए किए जाते हैं उन कर्मों से मनुष्य बंध जाता है अतः साधक को ये तीन बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए पहला शरीर सहित कुछ भी मेरा नहीं है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और तीसरा मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं करना है पहली बात स्वीकार करने से दूसरी बात सुगम हो जाएगी और दूसरी बात स्वीकार करने से तीसरी बात सुगम हो जाएगी सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अल न प्रसविष्य ध्व ये सवो स्वेष्ट कामधो देवा भावंत परस्परम भाव श्रेय पर ब्रह्मा जी ने शिष्ट के आदिकाल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मनुष्य आदि की रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्य से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो और यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे व्याख्या अपने कर्तव्य का कर पालन करने से अर्थात दूसरों के लिए निष्काम भाव से कर्म करने से अपना तथा प्राणी मात्र का हित होता है परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से अपना तथा प्राणी मात्र का अहित होता है कारण कि शरीरों की दृष्टि से तथा आत्मा की दृष्टि से भी मात्र प्राणी एक है अलग अलग नहीं मनुष्य शरीर केवल कल्याण प्राप्ति के लिए ही मिला है अतः अपना कल्याण करने के लिए कोई नया काम करना आवश्यक नहीं है प्रत्युत जो काम करते हैं उसे ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के हित के लिए करने से हमारा कल्याण हो जाएगा इष्टान्न भोगान्ह वो देवा दास्य यज्ञ प्रदायभ्यो यो भेस्ते यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मागे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है या क्या शरीर पांच भौतिक शिष्ट मात्र का एक क्षुद्रतम अंश है अतः स्थूल तथा कारण तीनों शरीर संसार के तथा संसार के लिए ही है शरीर स्वयं स्वरूप के किंचन मात्र भी काम नहीं आता प्रत्युत शरीर का सदुपयोग ही स्वयं के काम आता है शरीर का सदुपयोग है उसे दूसरों की सेवा में लगाना संसार की सेवा में समर्पित कर देना जो मनुष्य मिली हुई सामग्री का भाग दूसरों अभावग्रस्तों को दिए बिना अकेले ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है उसे वही दंड मिलना चाहिए जो चोर को मिलता है यज्ञशिष्टा सिन्तो मुच्यंते सर्वकि विष भुंजतेपा ये पचंत्यात्म कारणात यज्ञशेष योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात कर्म करते हैं वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं व्याख्या संपूर्ण पापों का कारण है कामना अतः कामना पूर्वक अपने लिए कोई भी कर्म करना पाप बंधन है और निष्काम भाव से दूसरे के लिए कर्म करना पुण्य है पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख है इसलिए स्वार्थ भाव से अपने लिए कर्म करने वाले दुख पाते हैं और निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कर्म करने वाले सुख पाते हैं अन्नादवंति भूताने परजनयादन्न संभव याज्ञाभवती परजन्यो यज्ञः कर्मसु सं कर्मसु कर्म समुव कर्म ब्रह्मोद्भव व्यधे ब्रह्माक्षरसमुद्भ्भव तस्मा सर्वगत ब्रह्म यज्ञे प्रतिष्ठित संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं अन्य की उत्पत्ति वर्षा से होती है वर्षा यज्ञ से होती है यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है कर्मों को तो वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है एवं प्रवर्ति चक्र नानुवर्त अघायोरिंद्रिया राो मोघम पार्थ स हे पार्थ जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित शिष्ट चक्र के अनुसार नहीं चलता वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अभायु पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है व्याख्या जो मनुष्य लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसे संसार में जीने का अधिकार नहीं है कारण कि मनुष्यों के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन न करने से संसार मात्र को हानि पहुंचती है वर्तमान में जो अन्य जलवायु आदि प्रदूषित हो रहे हैं अकाल अनावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाएं आ रही है उसमें मनुष्य का कर्तव्य होना ही प्रधान कारण है अपने लिए कर्म करना अनधिकृत चेष्टा है कारण कि जो कुछ मिला है वह सब संसार की सामग्री है शरीरादि सब पदार्थ संसार के ही हैं अपने नहीं अतः हम पर संसार का ऋण है जिसे उतारने के लिए हमें सब कर्म संसार के हित के लिए ही करने हैं यस्वात्मरतिरेब स आत्मतृप्त मानव आत्मन्यव संतुष्ट त्य कार्य परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है व्याख्या जब तक परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती तभी तक मनुष्य पर कर्तव्य पालन की जिम्मेवारी रहती है परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य विशेष नहीं रहता उसके संसार में रहने मात्र से संसार का हित होता है नैह कशन न सर्वभूतेषु सर्वभूत कश्चिदर्थ व्यश्रय उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता व्याख्या जैसे करना प्रकृति के संबंध में है ऐसे ही न करना भी प्रकृति के संबंध से है करना और न करना दोनों सापेक्ष है परंतु तत्वनिरपेक्ष है इसलिए स्वयं चिन्हमय सत्ता मात्र का न तो करने के साथ संबंध है न नहीं करने के साथ संबंध है करना न करना तथा पदार्थ ये सब उसी सत्ता मात्र से प्रकाशित होते हैं गीता तेरह तैतीस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष में करने का राग तथा पाने की इच्छा सर्वथा नहीं रहती इसलिए उसका न तो कुछ करने से मतलब रहता है न कुछ नहीं करने से मतलब रहता है और न उसका किसी भी प्राणी पदार्थ से कुछ पाने से ही मतलब रहता है तात्पर्य है कि उसका प्रकृति विभाग से सर्वथा संबंध नहीं रहता तस्मा असक्तः सततम् कार्यम कर्म कार्य कर्म असक्तो असक्तोषाचरण कर्म परमात्मोति पुरुष इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है व्याख्या मनुष्य किसी कर्मों से नहीं बंधता प्रत्युत आसक्ति से बंधता है आसक्ति ही मनुष्य का पसंद करती है कर्म नहीं आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त होकर परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है कर्म में परिश्रम और कर्मयोग में विश्राम है शरीर की आवश्यकता परिश्रम में है विश्राम में नहीं कर्मयोग में शरीर से होने वाला परिश्रम कर्म दूसरों की सेवा के लिए और विश्राम योग अपने लिए है कर्म ही संसिधि आस्थिताजनकादय लोकसंग्रह मेवाश्य कर्तमर् राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे इसलिए लोकसंग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है अर्थात अवश्य करना चाहिए जनकादि राजाओं ने भी कर्मयोग के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की थी इससे सिद्ध होता है कि कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है श्रेष्ठ तेतरो जन प्रमाण कर लोकस्तदनुवर्तते शिष्ट मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं या क्या समाज में जिस मनुष्य को लोग श्रेष्ठ मानते हैं उस पर विशेष जिम्मेवार होती है कि वह ऐसा कोई आचरण न करे तथा ऐसी कोई बात न कहे जो लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध हो नमें पार्थास्तिक कर्तव्यम हे पार्थ मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ व्याख्या भगवान भी अवतार काल में सदा कर्तव्य कर्म में लगे रहते हैं इसलिए जो साधक फलेक्षा व रहित होकर सदा सदा कर्म में लगा रहता है वह सुगमतापूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है यदि हे हम न वर्ते यम जातु कर्मण्य कर्मण्यतंद्रितिता मम वर्तमानी मनुष्या पार्थसर्वश उसीदेवे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकर सचकर उपहन्या वाप्र क्योंकि हे पार्थ अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्ण संकर संकरता को करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनो सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यहां कतरिया सक्त चिकीर्षुक्रहुद्धिभेद जनएदर्मसंगीना जोशे सर्वर्माणी विद्वान्ुक्त सामचर भरतवंसोद्भव अर्जुन कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करें प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही या क्या? यद्यपि ज्ञानी महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य विशेष नहीं रहता तस् कार्यम न विद्यते गीता तीन सत्रह तथापि भगवान उसे आज्ञा देते हैं कि वह लोक संग्रह के लिए स्वयं भी सावधानीपूर्वक कर्तव्य कर्म करे और कर्मों में आसक्त दूसरे मनुष्यों से भी वैसे ही कर्तव्य कर्म करवाए प्रकृते गुण कर्मा सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम मन संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं परंतु अहंकार से मोहित अंतकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है व्याख्या जड़ विभाग अलग है और चेतन विभाग अलग है क्रिया मात्र जड़ प्रकृति में ही होती है चेतन में कभी कोई क्रिया होती ही नहीं शरीरस्थोपिकोन्ते न करोति न लिप्यते गीता तेरा इकतीस क्रिया का आरंभ और समाप्ति तथा पदार्थ का आदि और अंत होता है परंतु चेतन का न आरंभ तथा असमाप्ति होती है न आदि तथा अंत होता है भगवान ने गीता में कर्मों के होने में पांच कारण बताए हैं पहला प्रकृति प्रकृते तीन सत्ताईस प्रकृत्यव च कर्माणी तेरह दूसरा गुण गुणागुणेश वर्तंते तीन अट्ठाईस नान्यम गुणेभ्य कर्ताम चौदा उन्नीस तीसरा इंद्रियां इंद्रियाणिंद्रिया वर्तंते पाँच नौ चौथा स्वभाव का वेग स्वभावस्तु प्रवर्तते पांच चौदह तथा कर्ता अधिष्ठान चौदह पांचों का मूल कारण एक अपरा प्रकृति जड़ विभाग ही है आज तक अनेक योनियों में जीव जीवने जीव ने जो भी कर्म किए हैं उनमें से कोई भी कर्म तथा तो कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंचा। सूर्य तक अंधकार कैसे पहुंच सकता है कारण कि कर्म और शरीर पदार्थों का विभाग ही अलग है और स्वरूप का विभाग ही अलग है तत्वित महाबाहो गुणकर्म विभाग यो गुणा गुणेश वर्तंत मज्यते परंतु हे महाबाहो गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता व्याख्या यह सिद्धांत है कि संसार पदार्थ और क्रिया से अलग होने पर ही संसार का ज्ञान होता है और परमात्मा से एक होने पर ही परमात्मा का ज्ञान होता है कारण यह है कि वास्तव में हम संसार से अलग और परमात्मा से एक हैं तत्वज्ञ महापुरुष गुण विभाग पदार्थ और कर्म विभाग क्रिया से सर्वथा अलग होने पर यह जान लेता है कि संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाएं संसार में ही हो रही हैं स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं होती प्रकृत गुण सम्मो सज्जनते गुण कर्मसो तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्ना विचालय प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे मई सर्वाणी कर्माणी संध्यात्म चेता निराशिर निर्मो भूतस्व विगत जर तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर व्याख्या यदि साधक भगवन्निष्ठ है तो उसे संपूर्ण कर्म भगवान के अर्पित करके करने चाहिए अर्पण करने का तात्पर्य है अपने लिए कोई कर्म न करके केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब कर्म करना ये मे मत मिद निष्ठते मानवा श्रद्धावंतों न सूयंतो तेपि ते कर्म जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं व्याख्या भगवान का मत है मिलने तथा बिछोड़ने वाली कोई भी वस्तु पदार्थ और क्रिया अपनी तथा अपने लिए नहीं है भगवान का मत ही वास्तविक सिद्धांत है जिसका अनुसरण करके मात्र मनुष्य मुक्त हो सकते हैं ये तेतभ्यसूयंतो नानुतिषंत ते मे मतम सर्वज्ञान में मूढ़ास्तान्द सर्व नष्टान परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते उन संपूर्ण शंप, ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो अर्थात उनका पतन ही होता है ृद समेषे स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञान वनपे प्रकृति करिष्यते संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा व्याख्या चेतन तत्व सम रहता है और प्रकृति विषम रहती है इसीलिए तत्वज्ञ महापुरुषों के स्वरूप में तो कोई भिन्नता नहीं होती पर उनकी प्रकृति स्वभाव में भिन्नता होती है उनका स्वभाव राग रागद्वेश से रहित होने के कारण महान शुद्ध होता है स्वभाव शुद्ध होने पर भी तत्वज्ञ महापुरुषों के स्वभाव में जिस साधन मार्ग से सिद्धि प्राप्त की है उस मार्ग के सूक्ष्म संस्कार रहने के कारण भिन्नता रहती है और उस स्वभाव के अनुसार ही उनके द्वारा भिन्न भिन्न भिन व्यवहार होता है इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और देश व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं व्याख्या भूल से अपने सुख दुख का कारण दूसरे को मानने से ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं यदि अंतकरण में राग द्वेष उत्पन्न हो जाए तो उनके वशीभूत होकर कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए क्योंकि क्रिया करने से राग द्वेष दृढ़ हो जाते हैं साधक राग द्वेष के वशीभूत भी ना हो और उनको अपने में भी न माने द्वेष आगंतुक दोष है हमें इनके आने जाने का ज्ञान होता है अतः हम इनसे अलग हैं श्रेयांश धर्मो विगुड़ पर धर्मांसनिष्ठिता सधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयाव अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है व्याख्या वर्ण आश्रम आदि के अनुसार निष्काम भाव से अपने अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्य का स्वधर्म है और जो उसके लिए निषिद्ध है वह परधर्म है जिनमें दूसरे के अहित का भाव होता है वे चोरी हिंसा आदि किसी के भी स्वधर्म नहीं हैं प्रत्युत कुधर्म अथवा अधर्म है प्रत्येक धर्म में कुधर्म अधर्म और परधर्म ये तीनों रहते हैं जैसे दूसरे के अनिष्ट का भाव कूटनीति आदि धर्म में कुधर्म है यज्ञ में पशु बलि देना आदि धर्म में अधर्म है जो अपने लिए निषिध है ऐसा दूसरे वर्ण आश्रम आदि का धर्म धर्म में परधर्म है कुधर्म अधर्म और परधर्म से कल्याण नहीं होता कल्याण उस धर्म से होता है जिसमें अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग और दूसरे का वर्तमान में और भविष्य में हित होता है अर्जुनवाच अथ के प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलाजिता अर्जुन बोले हे वाष्णे फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर ताप का आचरण करता है श्री भगवान वाच कामेश क्रोध ये स रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्ये नैरणम श्री भगवान बोले रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है यह काम ही क्रोध में परिणित होता है यह बहुत खाने वाला और महापापी है इस विषय में तू तो इसको ही वै वैरी जान व्याख्या जैसा मैं चाहूं वैसा हो जाए यह काम अर्थात कामना है किसी भी क्रिया वस्तु और व्यक्ति का अच्छा लगना अथवा उससे कुछ भी सुख चाहना काम है इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष अनंत पाप भरे हुए हैं अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है जब तक वह सर्वता निर्दोष निष्पाप नहीं हो सकता कामना के सिवाय पापों का अन्य कोई कारण नहीं है तात्पर्य है कि मनुष्य से न तो ईश्वर पाप कराता है न भाग्य पाप कराता है न समय पाप कराता है न परिस्थिति पाप कराती है न कलयुग पाप कराता है तत्युत मनुष्य स्वयं ही कामना के वशीभूत होकर पाप करता है धोमे नावृत वे यथा दर्शो यथादर्शो मल नथोर्वेनावृतो गर्भ तथा तो तेने दृतम जैसे धुए से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा तो जैसे जेड़ से गर्भ ढका रहता है ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है आवृतम ज्ञान भे तेन ज्ञानीनो ज्ञानिण कामेण कौंते हे कुंती नंदन इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्यवैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है इंद्रियाड़े मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्य ए तोह यत्यश ज्ञान आवृत्तदेहीनम इंद्रिया मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं यह कामना इन इंद्रिया मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढक कर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है व्याख्या काम पांच स्थानों में दिखता है विषयों में इंद्रियों में मन में बुद्धि में और अहम जल चेतन के तादात्य में इन पांच स्थानों में दिखने के कारण ये पांचों काम के स्थान कहे गए हैं मूल में काम अहम में ही रहता है तस्मात्मेन्द्रियाद नियम्य भरतर्षभ पापमान प्रेनम ज्ञान विज्ञाननाशनम इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल व्याख्या संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है यह ज्ञान है सब कुछ भगवान ही है यह विज्ञान है काम साधक को न तो ज्ञान प्राप्त करने देता है न विज्ञान इंद्रिया पराण्याहु इंद्रिभ्य परम मन मनसस्तु पर बुद्धि योग बुद्धि परतस्तु सवरम बुद्ध संस्तभ्याम जहिशत्रु महाबा काम दुरासद इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ सवल प्रकाश प्रकाशक व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं इंद्रियों से पर मन है मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी पर है वह काम है इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महावाहो तो इस काम रूप ध्रचय शत्रु को मार डाल क्या क्या पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहम ये आठ प्रकार के भेदों वाली अपराप्रकृति है बुद्धि से भी पर जो अहम है इस अहम के जड़ अंश में काम रहता है तात्पर्य है कि काम रूप विकार अपरा प्रकृति जड़ में रहता है पराप्रकृति चेतन में नहीं परंतु अहम के साथ तादात्म करने के कारण उस काम रूप विकार को चेतन जीवात्मा अपने में मान लेता है जब तक अहम रूप जड़ चेतन का तादात्म्य रहता है तब तक जड़ और चेतन के विभाग का ज्ञान नहीं होता जब तक तादात्म है तभी तक काम है तादात्म टूटने पर उस काम का स्थान प्रेम ले लेता है काम में संसार की ओर आकर्षण होता है और प्रेम में भगवान की ओर ओम तस्थ श्रीमदगवदीतासु उपनिष्स ब्रह्म विद्याम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवाद कर्मगोनाम नाम ध्याय